आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए

नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधु वन नाइन्टी विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं, विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों को बुलाते हैं तो आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मनजीत सिंह निर्वाण जी हैं जिनसे हम बात करेंगे श्री गंगानगर राजस्थान से बिलोंग करते हैं और बहुत बड़ी

अच्छी तरह से वो सेवा कार्य कर रहे हैं हॉस्पिटलिटी का काम कर रहे हैं हॉस्पिटल है, है श्रीगंगानगर में उसको चलाते हैं और बहुत सारे ऐसे एजुकेशन स्कूल्स है नर्सिंग कॉलेज वगैरह है तो ये सारे काम वो कर रहे हैं बहुत ही अच्छा सोसाइटी में एक सामाजिक सेवा जिसको कह सकते हैं वो अपनी तरफ से कर रहे हैं तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर मनजीत सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत थैंक यू थैंक यू वेरी मच

डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमारे सभी लिस्टनर्स आपको पहली बार सुन रहे हैं आपकी आवाज़ से रूबरू हो रहे हैं और राजस्थान में होते हुए आपको पहली बार सुन रहे रेडियो के माध्यम से तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में विस्तार से बताएं मैं डॉक्टर मनजीत सिंह निर्वाण श्री गंगानगर राजस्थान से और मेरा वहाँ एक हॉस्पिटल है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सहाग हॉस्पिटल के नाम से वो पिछले पच्चीस वर्ष से मैं उसको

कर रहा हूँ अभी जुलाई अगस्त में हम उसको एक्सटेंड करके अलग से बिल्डिंग एक 200 हंड्रेड हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी अभी और नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं उससे पहले हमारे स्कूल नर्सिंग कॉलेजेस निर्वाण यूनिवर्सिटी अभी सेंक्शन हुई ए, इसी रास्ते में चलते चलते अभी ये रास्ता आ गया कि मुझे पता लगा ईश्वरीय विश्वविद्यालय

में इस तरह की सारी हो रही है तो मैंने भी सीख लेने के लिए यहाँ आया हूँ पिछले दो महीने से जुड़ा था <laughs> तो और बड़ा अच्छा लगा और दो महीने जुड़ने के बाद ही पता लगा कि दुनियादारी क्या है आत्मा क्या है मैं शरीर कुछ नहीं हूँ आत्मा ही सब कुछ है और उसमें सीखने बाद के बाद राजयोग के थ्रू भगवान से जुड़ना और, और भी मैं बहुत सी मेडिटेशन सेंटर पर गया हूँ

पर जब से दो महीने बाद दो महीने पहले से जब इस संस्थान से, से जुड़ा तो उसके बाद ही मेरे को पता लगा अभी भुनियादारी क्या है सही बात है। और जुड़ने के बाद बहुत से अनुभव हुए जिसमें जो भी मैंने डिमांड रखी भगवान <laughs> से जो भी डिमांड करी वो, पूरा, वो पूरा मेरा हुआ दो महीने में मैं ये जब इतनी डिमांड करके मेरी पूरी हुई

तो मैं सोचने लगा कि मैं डर गया अपने मन से डर गया अभी मैं सब कुछ जो भी मांगता हूँ मेरा पूरा हो जाता है तो अब उसी कड़ी में फिर मेरे को यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने का मौका मिला और यहाँ आके मैंने देखा जो प्रबंध है इतनी साफ सफाई है रहने की सुविधा है खाने का प्रोग्राम है इस तरह का मैंने कभी किसी भी संस्था में देखा नहीं है

तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपना एक्सपीरियंस आपने शेयर किया बहुत समय से आप इन चीज़ों की एक अंदर से इच्छा रहती है कि कुछ पाने की कुछ बनने की तो व्यक्ति को समय के संतराल में काफ़ी मेहनत करने के बाद वो सारी प्राप्ति होती है और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं जहाँ पर हम लोग किसी एक जगह पर पहुँच जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ की सारी आध्यात्मिक शक्तियाँ हमें मिल जाती हैं और जिसकी वजह से हमारी मनोकामनाएँ बहुत जल्दी पूरा होता है जैसे आपका अनुभव है तो आइए आगे बढ़ते हैं

अपने विशेष मुलाकात कार्यक्रम में और मैं चाहूंगा कि जिस तरह से हॉस्पिटल की सेवाएं आप दे रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आपने अपना करियर इस फील्ड में कैसे शुरू किया एक्चुअल में हम हम लोग दो फ्रेंड थे जिन्होंने कोर्सेज किए डॉक्टर के और अलग अलग प्रैक्टिस की और अलग अलग टाउन में थे जैसे मैं पदमपुर में था दूसरा एक गोलूवाड़ा वो भी राजस्थान में डॉक्टर से थे अच्छा

दोनों मिलके एक अचानक प्रोग्राम बना भी चलो अच्छा करना चाहिए दुनिया के लिए हमारे यहाँ कॉलेज हॉस्पिटल वगैरह अच्छे नहीं थे तो दिक्कत आती थी लोग यहाँ से रेफर्ड होके बाहर जाते जैसे जयपुर में आना बीकानेर में आना उधर हमारे नज़दीक पंजाब पड़ता है नहीं हमारे पंजाब पड़ता है उस साइड में अच्छा। ये लुधियाना और चंडीगढ़ साइड में काफ़ी लोग जाते थे

तो जब से ये शुरू किया इसमें काफ़ी बेनिफिट मिला आ, आगे की कड़ी में जैसे न्यूरो सर्जरी कार्डियक सर्जरी और ए, ए, कैंसर की सर्जरी इस तरह के डिपार्टमेंट अब जुलाई अगस्त में शुरू हो जाएंगे हमारा टू हंड्रेड बेडेड हॉस्पिटल है और मोस्ट प्रोबली मैदानता से हमारा कलोब्रेशन की बात चल रही है जी जी। तो आने वाले टाइम में ये नेक्स्ट वीक या उससे अगले वीक में हमारा लगभग उनसे फाइनल होने के हाँ

उम्मीद है तो ऐसा हो जाए तो हमें भी कोई थोड़ा और सपोर्ट मिल जाती है वो बेसिकली वो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं और इंटरनेशनली फेमस हैं वो तो ये कार्रवाई चल रही है <laughs>

मंजीत सी डॉक्टर डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका ये फील्ड में आना हुआ और एक शुरुआत हुई अपने मित्र के साथ मिलकर आपने ये काम शुरू किया बहुत ही अच्छा कार्य आप कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि जीवन में काफ़ी चीज़ें आती हैं उतार चढ़ाव हमारे जीवन में देखने को मिलता है हर व्यक्ति इस संघर्ष के दौर से गुजरता है आपके जीवन में जो अगर संघर्ष की मैं बात करूँ या उतार चढ़ाव की बात करूँ तो वो कब और कितने समय तक था जब शुरू किया

हॉस्पिटल का काम तो काफ़ी देर तक कम से कम सात आठ साल तक संघर्ष में ही रहा अप <laughs> डाउंस रहे उधर से तो इतना खर्चा होता था और पेमेंट्स करनी होती थी बैंक्स की तो वो पूरी नहीं होती थी क्योंकि हमारे एरिया में जो पेइंग कैपेसिटी है वो उतनी बढ़िया नहीं है लोग मीडियम साइड से हैं <laughs> और

पाँच छः साल से आठ साल तक रहा अच्छा उसके अच्छा बाद कॉलेजेस वगैरह शुरू हो गए बाद में धीरे धीरे ठीक होता गया पर अब तो बहुत अच्छा है और अभी पिछले दो महीने से सबसे अच्छा हो गया जब से <laughs> राजयोग में आए और उसके दर्शन हुए सही सारा बात कुछ हुआ बहुत अच्छी बात है आपने और आशा करता हूँ कि इस तरह के जो मकाम है हमारे जीवन में आते हैं और जिस तरह से आप लकी हैं कि आपको अध्यात्मिक शक्ति का अनुभव हुआ है ऐसे सभी को हो और सभी लकी बने और अपने मुश्किलों से

दूर रहे और खुशियों का जीवन जी ऐसी शुभ आशा के साथ आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में हम लोग गीत सुनाते हैं डॉक्टर साहब तो मैं चाहूँगा कि आपको पुराने फिल्म गीत में से कोई एक गीत पसंद हो उसके बारे में जरूर बताइए ठीक <laughs> है ठीक है ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे चलिए कोशिश करते हैं हम इस गीत को प्ले कर आप सुनाए विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को सुनते रहो मस्कराते रहो

हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे तमगल तेरा साथ ना छोड़ेंगे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तमगल तेरा साथ ना छोड़ेंगे

ना प्यार जान पे भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे जान पे भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी दोस्ती

नमस्कार श्रोताओ आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में डॉक्टर मंजीत सिंह हमारे साथ हैं श्री गंगानगर से बिलोंग करते हैं और बहुत ही अच्छी बातें उनसे हो रही हैं और हॉस्पिटल की सेवाएं दे रहे हैं और संघर्ष का जो और बहुत समय तक उनके जीवन में रहा आठ साल तक संघर्ष करते रहे हैं। और अभी उनको जो है वो सारे संघर्ष ख़त्म हो गए और स्मूथली अब गाड़ी चल रही है आगे और हो सकता है कि कुछ जो चीज़ें और भी नई नई चीज़ें उस हॉस्पिटल में यूनिवर्सिटी या फिर और भी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो खोलने वाले हैं

उसका पूरा जो प्रोसेस है वो रनिंग में है तो वही आगे बढ़ते हैं मंजीत सिंह जी से बात करते हैं कि राजस्थान और गुजरात के काफी लोग आपको सुन रहे हैं और आप आठ साल से इस हॉस्पिटल की सेवा में हैं तो किस तरह की ज्यादा डिजीजेस अपने राजस्थान में देखने को मिलता है हमारे उस एरिया में टिब्रोकला

हमारे बॉर्डर पंजाब का लगता है तो उस साइड से हमें जो कैनाल्स वाटर आता है तो उसके अंदर केमिकल से युक्त पानी काफ़ी आता है तो उसके कारण हमारे कैंसर का दौर भी काफ़ी चल रहा है mm -hmm, mm -hmm. तो इस तरह का कार्डियक प्रॉब्लम हार्ट की जो है mm -hmm, mm -hmm. उस तरह की प्रॉब्लम चल रही है ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा

अच्छा तो इसके लिए कुछ आपने हॉस्पिटल की तरफ से कैंपेन वगैरह आप किया है कि? ये इस तरह के पेरीफ्री में हम कैंप वगैरह लगाते रहते हैं जो फ्री होते हैं कैंप तो उसमें कोई चार्जेस नहीं होते तो जिससे वो इन्वेस्टिगेट होता है जिससे पता लगे कि किस तरह की डिजीज है तो अर्ली फेज में यदि डिटेक्ट हो जाती है तो ट्रीटमेंट का जल्दी फायदा हो जाता है पेशेंट को इस तरह का यहाँ

तो अभी जैसे कि आपने ये जो सर्वे आपसे हुआ है आठ सालों में बीच में टीवी के पेशेंट ज़्यादा है तो उनको वहाँ फिर किस तरह से सरकार की तरफ से क्या उसके ऊपर काम कुछ चल रहा है नहीं सरकार की तरफ से तो चल ही रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉट्स नाम से ट्रीटमेंट आते हैं जो फ्री बिल्कुल फ्री है नहीं नहीं ये तो मेडिसिन देना अलग बात है लेकिन डिजीज ही ना हो पानी जो

शुद्धता की बात है हाँ कहीं वो, वो उसके ऊपर कुछ नहीं वो काम तो हर एक जब भी नई इन्वेस्टिगेशन होती है हम जाते हैं कैंप लगाने तो हर घर का तालमेल होता है आते हैं उनको बताते हैं उनसे पूछते हैं कि आपके घर में कोई खंसी नहीं है कोई किस तरह का बुखार नहीं है पुराना बुखार चल रहा हो तो घर के अंदर एक दूसरे को बचत के लिए ए,

सारा ध्यान रखना मुंह के ऊपर उसका मास्क वगैरह लगा के रखना थोड़ा एक दूसरे के बच्चे तक रखनी पड़ेगी डाइट का थोड़ा बताते हैं भी डाइट अच्छी हो तो चांस भी कम हो जाते हैं किसी भी वायरस या वैक्टीरिया के फैलने के अटैक हाँ जी इस तरह का प्रभाव चलता है

चलिए डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और आशा करता हूँ कि इस तरह की जो मुश्किलें हैं हमारे जीवन में यहाँ पर अगर टीपी के पेशेंट है या टी के पेशेंट बहुत ज़्यादा आपको दिखाई दे रहे है तो वहाँ पर डॉक्टर साहब का कहना है कि एक हेल्दी डाइट आपका होना चाहिए एक अच्छा खासा जो सारयुक्त जो खाना है वो आपको खाना चाहिए और पूर्ण आहार जिसको कह सकते हैं हिंदी में वो पूर्ण आहार आपको अवश्य लेना चाहिए ताकि आपको जो है इस तरह के जो बीमारियाँ हैं वो नहीं लग सकते हैं और इसके लिए आप थोड़ा सा

ऊपर अटेंशन रखेंगे तो ये सारी चीजें हो सकती है आ, ऐसा नहीं है कि असंभव है लेकिन संभव बहुत कुछ है लेकिन इसके लिए प्रयास हम अपनी तरफ से करना चाहिए आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि इन वर्तमान समय में हम लोगों को हेल्दी वेल्दी और फिट रहने के लिए एक छोटा सा टिप जरूर बताइए कि क्या करना चाहिए हमें सबसे पहले तो यही है कि आप अर्ली मॉर्निंग उठें

मेडिटेशन करें सबसे बढ़िया बात तो वही है मेडिटेशन <laughs> के बाद कभी भी आप बाहर निकलें जहाँ भी आपने ऑफिस में काम करना है या कहीं भी अपने वर्क पॉइंट पे जाते हैं तो कम से कम जो अर्ली ब्रेकफास्ट है वो आपका बढ़िया हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए जिसका कि किसी चीज़ का उसके शरीर पे कोई इफेक्ट ना हो वो सबसे बड़ी चीज़ है

तो आपके हिसाब से सवेरे सवेरे उठ के मेडिटेशन करें और थोड़ा सा रिफ़्रेश हो के फिर जो आपका नाश्ता है वो हेल्दी होना चाहिए आपका कहना है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आप सुन रहे हैं रेड 90.4 एफएम पर विशेष मुलाकात श्री गंगानगर से हमारे साथ डॉक्टर मनजीत सिंह जी हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं और आ, श्री गंगानगर जो है उसकी जो सराउंडिंग है या टूरिस्ट प्लेसेस कुछ है तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए

गंगानगर के नजदीक तो हमारे बॉर्डर पड़ जाता है पाकिस्तान और उसका जी जी आ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर है तो उस एरिया में जाने के लिए काफी जो भी लोग आते हैं तो उस एरिया में घूम के आते हैं नज़दीक हमारे सिख रिलीजन का गुरुद्वारा है बुढा जौहड़ कहते हैं अच्छा। तो वहाँ लोग काफी जाते हैं इस तरह के प्रोग्राम है नज़दीक ज्यादा बॉर्डर काफी काफी है लोगों अच्छा अच्छा और वैसे कोई

फ्रूट होता है किन्नू अच्छा, इन अच्छा। जनवरी फरवरी में जो लोग जाते हैं वहाँ वो बड़ा एंजॉय करते हैं उसको <laughs> किन्नू को देख के पेट, पेट से निकाल, निकाल के तो खाना और उसके घुस के उसके अंदर स्नैप्स लेने बहुत शानदार फ्रूट है अच्छा, उसका अच्छा। लुत्फ लेते हैं सारे एकदम बढ़िया उसमें क्या विटामिन वगैरह कुछ सारे विटामिन सी मैक्सिम है

बाकी मैक्सिमम मिलता है बहुत अच्छा जूस है अच्छा अच्छा चलिए डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और मैं चाहूँगा जाते जाते आपको राजस्थान और गुजरात के काफ़ी लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज जरूर कोट करें मैं यही चाहूँगा कि मुझे जीने का एक रास्ता

यहाँ आके पता लगा दो महीने पहले से ही मेरे को थोड़ा आइडिया हुआ कि ये होता है तो अब मेरा पक्का हो गया क्योंकि मेरी जो भी कामनाएं थी मेरी पूरी हो रही हैं अब मैं कामनाएं करना बंद कर दी भगवान <laughs> <laughs> तो अपने आप यदि आप मेडिटेशन साइड में हैं तो भगवान अपने आप ही आपकी कामनाएं पूरी करता है माँ मांगना बंद कर दिया मैं भी चाहता हूँ आप लोग भी यहाँ आए और देखें यहाँ का सहन सहन देखें मेडिटेशन के बारे में राजयोग जो सबसे बड़ी चीज़ है

और कहीं नहीं है ये चीज़ आप यदि उससे मिलना चाहते हैं जिसने आपको यहाँ दुनिया में कुछ करने के लिए भेजा है और यही एक रास्ता है और जल्दी मिलने का रास्ता और सारी मैंने जितने मेडिटेशन सेंटर सब देखा उसमें अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करवाते हैं इसमें कोई एक्सरसाइज भी ज़्यादा नहीं है आप बैठना है और सोचना है और उसके पास चले जाना है इससे बढ़िया कोई चीज़ हो नहीं सकती

चलिए डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को बहुत पसंद आया होगा आपकी बातें आपने प्रैक्टिकल जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपने शेयर किया विशेष मुलाकात कार्यक्रम में और हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और शुभकामना करते हैं बहुत सारी आपको कि आपका जो इन फ्यूचर जो लोगों के लिए सेवा कार्य आप कर रहे हैं उसके लिए आप बहुत जल्दी अच्छी तरह से कर पाएँ ऐसी शुभ के साथ बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू थैंक यू वेरी मच नमस्कार

नमस्कार श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही विशेष मुलाकात कार्यक्रम में और आप बने रहिए हमारे साथ रेडियो मधुबन के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कर रहो लोग तो तो अरे हो जूता

खाना पीना साथ है मरना जीना साथ है खाना पीना साथ है मरना जीना साथ है सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे नम गए